आज अगर तुम बैठे रहे तो कल कोई फसल कटने वाले नहीं तुम इसी किनारे पर रहोगे तो एक तो तथा कथित धर्म गुरु हैं धर्म है उस किनारे पर वे दिखाई तो हैं कि धार्मिक अधर्म के जन्म ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि तुम तो उस किनारे पे नहीं हो किनारा इतना दूर है कि दिखाई भी नहीं पड़ता तब तुम क्या करो और दूसरे तथा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 कहीं ऐसी भ्रांति ना करना कि ये किनारा भी छोड़ दो और वो किनारा भी ना हो तो तुम दोनों तरफ से गए तो तुम्हारे पुरोहित और तुम्हारे नास्तिक दोनों साठ गांठ में मालूम बढ़ते दोनों की कॉन्स्परे तुम्हारा पुरोहित तुम्हें बताता है कि वो किनारा बहुत दूर है अद्रस्य से वहां पहुंचना आसान नहीं कभी कोई बिरला पहुंच पाता है और जिये जी तो वहां पहुंचता कोई नहीं मोहम्मद के जीवन में उल्लेख है कि वो जीते जी, घोड़े पर सवार स्वर्ग में प्रवेश कर गए ये कोई ऐतिहासिक घटना नहीं तुम अपने घोड़ों को कहां ले जाओगे उस स्वर्ग और घोड़े पर बैठे हुए कैसे पहुंच जाओगे लेकिन ये प्रतीक बड़ा मीठा है और अर्थपूर्ण ये ये बता रहा है कि वो दूसरा किनारा है इससे जोड़ा इस किनारे के घोड़े किनारे तक पहुंच जाते हैं इस किनारे से छूटने वाली नाव उस किनारे तक जाती है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 तो वृक्ष कहेगा कि मेरा फूल मेरी जड़ों के कारण जड़ें मेरे फूल का ही दूसरा हिस्सा है कितनी ही कुरूप और एडी तेढ़ी मालूम पड़ती हूँ फूल का सारा सौंदर्य उन्हीं से आया रस उन्हें खींचा है तुम फूल को देख के खुश आते हो जड़ों को तुमने कभी धन्यवाद नहीं दिया तुम्हारी नासमझी का कोई अंत नहीं ये फूल कभी होते ना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 टिकाने की भी जगह नहीं है। तो भी खो जाएगी तुम भी खो जाओ। बहुत मजबूत है पत्ते उतने मजबूत नहीं जरा सी धूप और कुमला जाते जरा सा ज्यादा पानी और सड़ने लगते उतने मजबूत नहीं फूल और भी सूक्ष्म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 तरह हमने धूप मंदिरों में चलाई मुसलमानों ने फूल में भी रूप है फूल का भी निचोर इसलिए इस्लाम ने इत्र को बड़ा महत्व दिया है मुसलमान अपने उत्सव के दिन इत्र लगा के निकलता उसको शायद पता भी ना हो क्यों इत्र लगा के निकलता है वो सार संचय है जल बड़ी स्थूल है इत्र बिल्कुल सार संचित है आखिरी निचोड़ है जड़ से और इत्र तक तुम्हारी यात्रा है पर तो ध्यान रखना इत्र खो जाएगा अगर चढ़े ना और अगर अकेली चढ़े हो तो उनका क्या अर्थ है नास्तिक जोर देता है अकेली जड़ों पर तथा कथित आस्तिक जोड़ देता है सिर्फ इत्र पर मेरा जोर दोनों पर है क्योंकि तो मुझे वो दोनों दो नहीं मालूम पड़ते वो एक का ही फैलाव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 काम स्फूलतम मोक्ष सूक्ष्मतम काम है जड़ मोक्ष है सुगंध काम है जड़ मोक्ष है अंतिम सूक्ष्मतम सुगंध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 छुटकारा पा सकते हैं काम से अगर भोजन न करें इसलिए अनेक लोग उपवास में लग जाते हैं उनका उपवास फिजुल वो जड़ों को काट रहे हैं उपवास का कुल इतना प्रयोजन है कि न होगा भोजन न जड़ों को पानी मिलेगा जड़ें सूख जाएंगी लेकिन जिस दिन जड़ें सूख जाएंगी उस दिन मोक्ष के फूल कहां खेलेंगे जड़ें तो सूख जा सकती हैं भोजन मत करो काम वासना खो जाती सप्ताह के भीतर तीन सप्ताह भोजन न किया कि जड़न सूख गई कोई रस न मालूम पड़े पश्चिम में बहुत प्रयोग किए गए एक विद्यार्थियों के वर्ग पर मनोवैज्ञानिक प्रयोग कर रहे थे उन्हें मोखा रखा युवक थे सब स्वस्थ थे लड़कियों में रस था फिल्म देखते थे नग्न तस्वीरों में आनंद लेते थे एक सप्ताह के बाद ही काम संगीत चल रहा उपद्रव मार्ग पर कितनी ही चमकदार पत्रिकाएं नग्न स्त्रियों रस पड़ी हो उसको उलट के दिन देखते कि भीतर क्या है 21 दिन पूरे होते होते सब रस खत्म हो गया नग्न स्त्री उनके पास से गुजर जाए तो आंखें ना उठाए सुंदरतम स्त्री को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 जीवन में इतनी ऊर्जा ना हो कि बाहर बहने लगे तो ये तुम्हें तो ब्रह्मचारी मालूम पड़ेंगे लेकिन ब्रह्मचारी छूटा है ये ब्रह्मचारी भूख के कारण है ये ब्रह्मचारी कोई उपलब्धि नहीं है अभाव हाँ हिंदू कहते हैं अर्थ को भी साधना नहीं तो जड़ सूख जाएंगी और जड़ सूख गई तो फूल कभी न आएंगे और फूल लाने तो अर्थ साधन है काम का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 कि तुम परमात्मा की तरफ से भरना बंद हो जाएगा किसी वृक्ष को राजी कर लो कंजूस होने के लिए वो मर जाएगा तरकीब है तुम ऐसा करो कि पत्तों को पेंट कर दो ताकि उनसे पानी ऊपर न उड़ सके दो चार दिन में तुम पाओ वृक्ष मर गए देना पड़ेगा लेने का राज देने में छिपा है इसलिए धर्म धर्म का नीचे से अर्थ है दान या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 थकता मिली अंत आ गया सिद्ध हुई हिंदू कहते हैं काम है जड़ अर्थ है व्यवस्था धर्म है साधन आखरी साध्य का और मोक्ष भूष इसलिए हिंदुओं ने कहा कि तुम बीच से भाग जाने हिंदुओं ने चार जीवन के पुरुषार्थ कहे ये चारों तुम पूरे करना ही तुम्हारे पुरुष होने का अर्थ इनमें छिपा है और से, से क्योंकि हिंदुओं ने बीस से संन्यास दिया या नहीं दिया पच्चीस वर्ष ब्रह्मचरी बड़े मजे की बात है इसको कभी कोई सोचता नहीं तथा कथित हिंदू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 तुम एक आपूर्ण ऊर्जा हो जाओ तो तुम बहुत तो बहने में कुछ रसो और नहीं तुम ऐसे टपकोगे जैसा गर्मी के दिनों में नल का पानी टपकता है बूंद बूंद उससे कोई सरिता नहीं बनेगी जो सागर तक जाने वाली है। आज की दुनिया में करीब करीब ऐसा होता है क्योंकि जिसने ब्रह्मचरी नहीं देखा वो संभोग का रस भी नहीं देख पाता खिन नहीं रह जाता है बूंद बूंद टपकता है चाहिए अनुभव के लिए अतिरेक चाहिए। इस जगत में सभी अनुभव अतिरक से होते हैं इतनी प्राण ऊर्जा चाहिए कि तुम एक छलांग ले सको सको। और एक दूसरे जगत में प्रवेश कर 25 तो वर्ष तक काम के मुकाबले हिंदू कहते हैं ब्रह्मचर्य 25 वर्ष अर्थ के मुकाबले हिंदू कहते हैं ग्रस्त तब तुम धन की फिक्र करना चलाना दुकान लड़ना राजनीति में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 आधा जगत पूरा हुआ दो पुरुषार्थ पूरे हुए दो बच्चे अगर नई यात्रा शुरू सुनिए तुम वानप्रस्थ हो जाना तुम संन्यास का भाव ले लेना और अंतिम 25 वर्ष मोक्ष के संन्यास के अर्थ के साथ गृहस्थी काम के साथ ब्रह्मचरी धर्म के साथ वानप्रस्थ, मोक्ष के साथ संन्यास अंतिम फूल संन्यास के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 बस धन पे ही रुक जाए, दुकान जो तीसरे रुपये रुख जाए वो छत्री धन छतरी का रस नहीं यश और वानप्रस्त को जितना यश मिलता है उतना किसी को भी नहीं लड़ा का है जिंदगी में लड़ भी लिया लड़ाई के पार भी उठ गया क्योंकि पालिया यस, लेकिन यस की आकांक्षा बनी रहती अहंकार बना रहता है वानप्रस्थ को भी अहंकार बना रहता है छत्री अहंकार की प्रतिमा है इसलिए वो वानप्रस्थ तक जा सकता है क्योंकि सन्यास में तो अहंकार छोड़ देना पड़ेगा तो वानप्रस्थ तो जो रुक जाए वो छत्री और जो मोक्ष को उपलब्ध हो जाए वह ब्राह्मण ऐसे चार पुरुषार्थ चार आश्रम और चार गण हिंदुओं का गणित है और कीमती गणित है अगर कोई समझ ले तो किसी और गणित की जरूरत नहीं आज इतना